तो येना। तीन बार तृनाचिकेत नाचिकेत का चेंज उसके द्वारा किया गया है उसे कहते हैं तृनाचिकेत अर्थात तद विज्ञानस्तुष्ठान तद विज्ञानवान्न तद्यनवा तद अनुष्ठानवान है वो सभी मतुप को जोड़ना है जो अंत में अनुष्ठानवान जो मतुप है उसको तद विज्ञानवान तद अध्ययनवान तद अनुष्ठानवान ऐसे मतुप को तीनों के वाण लिखित पुस्तकों में ऐसे ही देखने को मिलता है लिखित मिला है भाष्य का पुस्तक जो उसमें ऐसे ही है जिप्पणकार साहब दे रहे हैं लेकिन पुस्तकें सर्वत्र मधुबंत है बाद में जो छापने वालों की परंपरा चली उसमें गड़बड़ गडबड़ी गाप रहे विज्ञानम उपास्ति विज्ञानम का मतलब है उपास्ति शास्त्रोत्तमे वो भी शास्त्रोत्तमे व्ययनम तत्प्रतिपादक स्थ वेदाल अध्ययन क्या लेना उन उपास्ति के उपासराओं का प्रतिपादन करने वाले वेदाधिक अध्ययन को अध्ययन से लेना अनुष्ठान निश्चयन त्रिभी त्रिविधि का मतलब क्या मातृपिताचार्य प्राप्त संधि संधान संबंधम महादेव अनुशासनम यथावत प्राप्य त्रिविरेत्य संधि त्रिवी में माता पिता आचार्यों उनके द्वारा प्राप्त संधि संधान संबंधम उनसे संबंध प्राप्त किया से प्राप्त करते हैं है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही प्राण्य कारण होता है मात माता से प्राप्त शास्त्रीय संस्कार पिता से प्राशा संस्कार और आचर्शा संस्कार महान पुरुष ही ब्राह्मण के कारण हो सकता है यह बात से अवगम्य प्रषद यह जन संवाद तो प्रकरण को दिया जाए नेता मातृमान पित्रमान इत्यादि वहां पर ही है जैसे कोई मातृमान पित्रमान आचार्य वाहन कहता है वैसे तुमको कुछ शैली ने अमुक अमुक ऋषियों ने जितने पर एक बार नहीं आया जितने भी मेरे ख्याल से मत या बारह बार बोलता है जनक अमुक ने मेरे को उपदेश दिया है अमुक ने मेरे को उपदेश दिया है हर बार यज्ञल के निश्चित रूप ना तुमको कोई मातृमान पित्रमान आचर्यवान ने उपदेश दिया है तभी तुमको ऐसे ही उपदेश दिया यद्यपि उन्होंने जितने भी उपदेश दिया है सब अधूरा है कि अज्ञल पूछता है तुमको इसकी प्रतिष्ठा का ज्ञान है नहीं है फिर तो अधूरा हो गया ना फिर भी कहता अधूरा ज्ञान दिया हुआ उनको भी क्या कह रहा है मात्रवान से तुमने प्राप्त किया पास नहीं हो सकता नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष अनुमान आगमीवा अथवा का दूसरी व्याख्या हो सकती है वेद स्मृति और शिष्टों के द्वारा जान करके अथवा प्रत्यक्ष अनुमान आगमीवा अनुमान नागमान हो गया है अनुमान आगमिर भी लिया जा सकता है बिना नागा लिखे भी अनुमान अनुमिति आगमन है आगम अतः अनुमान आगम कर दो, सरल हो जाता है संशय दूर हो जाता है तीन लेनी है कोई भी चीज तीन ले लिया जा, जा, जा, जा सकता है ताला पक्ष मुख्य पक्ष लिया मात्रमान पितमान आचार्यवान बाकी तो गौण पक्ष है वे स्मृति श्रेष्ठो अथ प्रत्यक्ष अनुमान आगम शि प्रत्यक्ष कि इन्हीं के द्वारा ही व्यक्ति के अंत की शुद्धि प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है जो इन चीजों को अपनाता नहीं है उसके अंत शुद्ध कभी नहीं हो सकता है मात्र पितृ और आचार्य के द्वारा संस्कार प्राप्त किया पुरुष ही जो शास्त्र खुली वो संस्कार देंगे, शास्त्र को संस्कार तो देते नहीं है ऐसे कर तो, तो मातृत्व ही नहीं है जैसे कल बता चुका हूँ वह स्त्री माता ही नहीं है योग्यल जन्म देने वाली है पशुबद्ध है कोई फर्क पड़ता है नहीं कहते तो हैं कि ते ही विशुद्धि प्रत्यक्षा त्रिकर्मकृत करते हैं अब त्रिवृत के बाद त्रिकर्मकृत इज्जा अध्ययन दान करता इज्जा अध्ययन और दान तीन ब्राह्मण के प्रमुख तीन कर्म है और वैसे क्षत्रिय भी है ही है उसमें भी तो अध्ययन करना ही है याग करना ही है दान करना ही है कराने का अधिकार उनको नहीं है पढ़ाने का अधिकार नहीं है और दान लेने का अधिकार नहीं उन लोगों को तीन तो तीनों वर्णों के लिए सामान्य बात है याग करना अध्ययन और दान देना ऐसा जो करता है तरती अतिक्रामी अधि, जन्म मृत्यु ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु को अतिक्रमण कर जाता है किंचा इस ब्रह्मयूर्व तक तो सफल कर्म और उपासना का वर्णन हो गया एक तरह से त्रिकर्म कृत तक समझो तरफी कर्म कोई ही कह दिया बाह्य त्रिनाच के ताग्नि को अनुष्ठान करना अग्नि चयन के द्वारा बाह्य बाह्यज्ञ और उपासना के अंदर लेना है इसे उत्तरार्ध उपासना पूर्वार्ध कर्म हो गया उत्तर उपासना उसके लिए शुरू होते हैं ब्रह्म जज्ञ ब्रह्मय ने ब्रह्म गर्भ जाता ब्रह्मजहाल हिरण्य विराट पुरुष हो ब्रह्मी थी ब्रह्मजिज्ञा ब्रह्म, ब्रह्म जो होता हुआ तो कैसा है वो साथ, साथ? ज्ञा भी है वो इसलिए उसको कहते हैं ब्रह्मज्ञ विराटात्मक कार्य ही क्योंकि विराट पुरुष में साधारण नहीं है जो विराट का अभिमानी होता है वो सर्वज्ञ होता है ताम और कैसा है वो देव भी है देवम क्यों कह रहे हैं उनको सभी तो देवता है जनहा तो विशेष है ज्योतराद ज्ञान आदि गुणवंत ज्योतनाथ में केवल दिव्यता है प्रकाश मानता है है, इतना ही अर्थ नहीं है कि गुण गुण वाला। स्तुति के योग्य, उस तत्व को जान करके विधित्वा गृहत्वा कैसे शास्त्र तो शास्त्र से सम्यक प्रकार से उस विराट पुरुष को सम्यक प्रकार समझ लेना पड़ता है इसे जितने भी देखिए पुराणों में विराट पुरुष का वर्णन आता है पूरा जितंध सबसे पहले भागवत में विराट पुरुष का वर्णन कर दिया एक ऐसे जब ब्रह्मांड विराट पुरुष क्योंकि इसको ध्यान करेगा आदमी तो बहुत आसान हो जाता है वृष्टि से ऊपर उठने के लिए समष्टि का ध्यान करना है और समष्टि के से जब एकता प्राप्त कर जाओगे इस वृष्टि का अभिमान खत्म हो जाती है जिसके वजह से सारा झंझटे अहंकार मृात्मकर्ता अंत करता भोगता सब लकड़ा छपड़ा जो बना है वो इसी वृष्टि के कारण से वृष्टि उपाय से उठ जाओ समझती उपाय पैसे देखोगे ना अपने आप दिखेगा सब झूठा मिथ्या दृश्य दिखता है जैसे एरोप्लेन में चले जाओ तो क्या दिखेगा ऐसा मकान वकान सब खिलौने छोटे छोटे छोटे खिलौने जो अभी मान है मेरा इतना बड़ा मकान है अब ऊपर से देखो कितना बड़ा मकान है।, है इतना सा दिखेगा बराबर झूठे अहम तब दिमाग मेरे यहां से देखता हूँ तो मेरा मकान कुछ भी नहीं है इतनी सी है झूठ अहमान क्यों करूँ उसी दर से है। जब समि के साथ अभे हो जाएगा वृष्टि के अहंकार जो है तो समी अहंकार जब देखेगा और तो सारा समि के जो मान के दृष्टिकोण से देखता है तो सारे एक में आसक्ति नहीं हो जाती है। किसी एक में आ सकती नहीं होगी हो आपको किसान का कहना है शास्त्र से उसको जान करके निचा दृष्ट आत्मभावे निचाई कार्य कर, कर देते हैं अपने दृष्टि आत्म भाव अपने आत्म सेव कर दिया अभेदभाव के द्वारा कैसे करना होगी अग्नि विराट अग्नि अहमे आंकी कहते हैं तो कैसे लिएंचित जिसको मैंने पहले वर्णन किया पर छता संख्या संवत्सर से हरात्री चाव संख्या इंटों की संख्या कितनी है न्यूनतम कोई भी छोटा सा छोटा स्रोत भी हो छोटा से छोटा एक मिनट बनाओगे तो भी 720 सौ इंट तो लगनी ही है मिनिमम और संवत्सर का अहोरात्र संख्या कितनी है 720 आते बीस अच्छे प्राणाग्निहोत्र सात सौ बीस होगा जिससे बाह्य अग्नि होता है सवेरे एक बार खाओगे शाम के मिनिमम दो टाइम तो खाओगे दो टाइम खाना खाया उन्हें दो टाइम प्राणाग्निहोत्र किया तो सात सौ भी हो गई बराबर हो गया संख्या हम लोग डालते हैं पहले मिट्टी स्थानीय हो गया ईंट बनेगा मिट्टी से और मिट्टी को पहले अन्य चुन के साथ साना जाता है खाते सन्ना हो गया गए पंचभूत में डाल दिया कहा गर्भर की भट्टी में डाल दो तो बढ़िया पकेगा नौ महीना में तैयार होकर निकल जाएगा नी इस तरह की समस्ती ही वेष्टि भाव में आया समी जो पंचभूत था वही अग्नि रूप ने धारण किया पृथ्वी में अग्नि रूप धारण करके सस्य आदि सब्जी आदि सारी जो पकाया पका करके तैयार करके आपको गेहूँ चावल आदि के रूप में प्रस्तुत हुआ और वही अग्नि के उस स्वरूप को, को लेकर आपने अंदर डाला अंदर में जो अग्नि उसको वीरियाग्नि रूप बना दिया वीरियाग्नि गर्भाग्नि में चला गया गर्भाग्नि पुरुषाग्नि रूप में पूरा लौट गया समि ईश्वर व्यक्ति धारण करता है अतः है समस्ती है करना इसको कहते हैं ऐसे करके स्थानीय रक्षित अग्नि रम आत्म भावे न्यात्ता है जिसका करता अंधकार कहते इति ऐसे आत्मभाव से ध्यान करना वही समि व्यक्ति रूप में मैं हो गया हूं अथवा स्व्यक्ति रूप विराट ही मैं हूं अथवा मई ही विराट हूं इस प्रकार से ध्यान करके स्वबु प्रत्यक्षां ध्यान करने का मतलब क्या इमाम इमाम गी निच्चायमाम शांति अत्यंत मेटी इमाम कर कहते हैं स्वबुद्धि प्रत्यक्षां स्वबुद्धि प्रत्यक्ष स्वबु प्रत्यक्ष उपरति आगे कहने वाले हैं उपरतिम ईमाम शांतिम कर, कर देंगे उपरतिम वही राजम पदम कर देंगे वहाँ पर उपरति का मतलब क्या होगा विराट अतिशय न अत्यंत ऐक्यता इस वृष्टि का समि के साथ कर लेता है उसकी प्राप्ति को यहाँ इमाम शांतिम अत्यंतम एक अर्थात् स्व इस वृष्टि का बुद्धि ने उस समि बुद्धि का साथ ऐक्यो करके समि को प्रत्यक्ष कर लिया बुद्धि ने क्या किया समी बुद्धि के साथ ऐक्य कर लिया उपासना से ऐकि करके उस समि का प्रत्यक्ष कर लिया इसके लिए स्वबुद्धिया प्रत्यक्ष स्वबु से प्रत्यक्ष कर लिया किसको किया शांतिम मैंने उपरतिम उपरतिम का मतलब उपरति से क्या होता है सुख विशेषम वैराजपदम टिप्पण का साव कहते हैं उपरतिरिह वैराजम पदम ये वक्षण भाषानुरोधा वक्ष्यमाण भाष्कार ने आगे आगे कराए देखिए वैराजम पदम ज्ञान कर्म समुच्ची अनु अनुष्ठान प्राप्त होती भाषा कहेंगे इसलिए ऊपर से क्या लेना पड़ता है वैराजम पदम प्राप्त किया उसने उपरति को प्राप्त किया उपरती को प्राप्त किया का मतलब ज्ञान कर्म समीक्षा के अनुष्ठान के द्वारा वैराज पद को प्राप्त किया ऐसे वैराज विराट पद।, पद को वह अत्यंत अतिशेरा किंच रहित होकर के आत्यंत अभेद को प्राप्त कर दिया अत्य उत्तरार्थ उपासना इस प्रकार से पूर्वार्ध में कहा वह कर्म वृत्तार्ध में कहा वह उपासना दोनों को एक साथ लेकर अनुष्ठान कर देता है व्यक्ति तो निश्चित रूपेण विराट पद को ही साक्षात प्राप्त कर लेता है यह संपूर्ण हो गया अग्नि विजा अग्नी विज्ञान चयन फलम उपस प्रकरण दोनों बात खत्म कर देंगे अग्नि का विज्ञान और अग्नि का चयन चयन से कर्म लेना अग्नि का विज्ञान उपासना और अग्नि का चयन अग्नि कर्म इन दोनों का जो फल है उस फल को कथन करता है, हो चयान दो यकार दिख रहा है, तो है। दोबारा पेंटिंग में शुद्धिकरण कर दिया है चयन फलम उपसंवर प्रकरण अंचो उपसि और संबंध प्रकरण भी समाप्त कर दिया जाता है ताकि अगला प्रकरण ब्रह्म विद्या प्रकरण के लिए भूमिका शुरू हो जाती है उन्नीसवे तृनाचिकेत नाचिकेत समृत पाशा प्रणोद शोका स्वर्गलोक जो व्यक्ति कैसा है वो तीन तृनाचिकेत नाचिकेता क्रिस्नाचिकेत स कार्य छांदसोक है तीन बार अर्थ में बार क्रिया उसी के अंदर जगह पर शब्दों से कृत सूच होगा कृत् पंच पांच बार करके अर्थ होता है इसे यहां पर तीन बार किया क्या किया नाच के तग्नि का बाह कर्म और उपासना अनुष्ठान कर दिया और त्रेम कैसे किया उसने ये जो तीन बताया या या या इन तीन चीजों को सम्यक प्रकार से जान करके ये एवं चुन नाचिकेता जो व्यक्ति इस प्रकार जान करके इस अग्नि का चयन और अग्नि का उपासना करता है वह व्यक्ति क्या होता है नाचिकेता चयन करता है जो वह मृत्यु पाचात्म व देह पाठ से पहले ही मृत्यु के बंधन से छूट जाता है तो जीवन मुक्ति की बात कर रहे हैं देह पात से पहले ही बंधन से छ गया रही नहीं है नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं कहां से जीवन मुक्ति होगी इसका लेना पड़ता है अधम प्रकार की वृत्तियों पर विजय प्राप्त करता है अज्ञान पर भी किंचित विजय प्राप्त करता है राग द्वेश द्वंद्वों पर विजय प्राप्त प्रदा शरीर भास्कर प्रणोद्याता मृत्यु का मृत्यु, मृत्यु के पास से हट करके निकल करके वह व्यक्ति शोकातिगो मोदते शोको स्वर्गलोक वह स्वर्गलोक में शोक से अतिक्रमण शोकों को अतिक्रमण करके शोक से क्या लेना है मानस शोकों को मानस जो दुख है उनसे रोहित होकर के स्वरलोक में स्वर से लोग यहाँ पर तात्पर्य इंदिरा वही राजपद जो फल है इसका वह राजपदना किया जो जिसकी उपासना करता है उसको वही प्राप्त करेगा दूसरे को कहा से प्राप्त करेगा विराट की उपासना कर दिया और स्वर्ग चला गया ऐसे कैसे हो जाएगा इसे स्वर्ग के यहाँ तात्पर्य करना पड़ेगा वही राजपद वा। मोदे वनंदित होकर रहता है विराट पद के साथ होकर के आनंद से रहता है त्रना, भाष्य त्रम त्रेम का मतलब क्या के तो व्याख्या तो वही है भाषा कोई कुछ नहीं बोल रहे तीन बार नाचकेता रूपी बाहि जो कर्म है स्वर्गीय अग्नि रूप कर्म उसको अनुष्ठान करके और त्रियम त्रय कर क्या लेना यथोक्तम जो पूर्व कहा गया कौन चीज कहा याद दिलाओ काथा वाक्य ष्टाओं के स्वरूप संख्या और किस प्रकार इन तीनों तीनों को जान कर केवं आत्मरूपेण धोबर भास्कर जरूरत है जो इस प्रकार से जान करके कैसे कर दो उपास हो लेकिन भेदपुर नहीं आत्मरूपेण अभेदोपासना नहीं यहाँ पर विराट का अहंग्रोपासना जो विराट है वही मई हो जो मयू हो सो विराट है हमेशा अभेद कर दो अहंग्रोपासना प्रतीक और सं गुणों का होता है ऐसा नहीं, नहीं। आत्मूपेण अग्नि विद्वांस छिते निर्वर्त अग्नि को जान करके आत्म रूप अग्नि को विद्वान जानकर क्या करता है चिनुते उपासनां छिते निर्वर्त समी उपासनाथ नाचगदि कृतुम स जो इस प्रकार से नाचगे अग्निरूप कृतु भी करेगा वायु कर्म भी करेगा और उपासना भी कर देगा दोनों ही करेगा स वह व्यक्ति मृत्यु मृत्यु मृत्युपाषाण कौन से है वह मृत्यु पास अधर्म अज्ञान राग द्वेष द्वेश अधर्म या अधर्म का अज्ञान एक पाठ ले लेंगे अधर्म का अज्ञान को नष्ट कर लिया मैंने धर्म का ज्ञान हो गया धर्म ज्ञान होगा तो हो सही रास्ता चलेगा और राग द्वेष आदि लक्षण वाले जितने भी हैं ये मृत्यु पाश पाँच। इन पासो से वह क्या करता है पुरता शरीर इससे पहले उन्हें शरीर पात से पहले मरने से पहले अधर्म संबंधी अज्ञान पर विजय प्राप्त कर लेता है और राग द्वेष आदि पर भी वह विजय प्राप्त करके धर्म ज्ञान संपन्न हो करके और प्रसन्न मन वाला रागवेश नहीं रहा प्रसन्न चित रहेगा रागवेश तो खटपट करता है प्रसन्नता को भंग कर देता है और का नाम तो प्रसाद नाम प्रसादेश्वर प्रसादता कैसे मिलेगा इसी तरह से तो मिलता है रागवेश तो प्रसन्न प्रसाद हो गया प्रणोद्य मैंने अपहाय उन सबसे अलग होकर के शोकादि गो शोका मैंने इसलिए शोकात शोक मोहात् मोह नष्ट नहीं हुआ मोह हो जाता और कल्याण हो जाता इन शोक ही क्यों नष्ट हुआ क्या शोक नष्ट हो रहा है मानसुखर्जित हो मानस दुख कौन से रहित हो गया मोहते स्वर्गलोक वहराज विरा शुभ प्रतिपत्तिया राड़ स्वरूप तो की प्रतिपत्ति प्राप्ति के माध्यम से वह आनंद से रहता है इस प्रकरण का हो गया कर्मों उपास प्रकरण समाप्त अब प्रकरण के लिए भूमिका एक मंत्र से संबंध जोड़ रहा है पूर्वोत्तर प्रकरणों का संबंध जोड़ने वाला होने से इसको भी हम पूर्व प्रकरण में ले लेते हैं इसे हमें लिखा है तो आपको बारह सौ पूरा उपासना प्रक्रिया एक से ग्यारह तक कहकरण बारह सो उन्नीस उपनिषद आपका जो है प्रविद्याचिकेतस्वर्गो अवृणी था दरण एक अं तव प्रवक्ष्य जान सृतीय वरम नचिकेत वृणी एग्निर्नचिकेतस्वी कते हैं हे नचिय तुम्हारे द्वारा यम अवृिता है जिसको तुम्हारे द्वारा वर्ण कर लिया गया था वही यही है ये अग्नि स्वर्गी अग्नि यत्ते यम, यम ते माने त्वया अवृणी था जो तुम्हारे द्वारा वर्ण कर लिया गया था किसके द्वारा वो भी द्वितीय वर्णा के माध्यम से जो तुम्हारे द्वारा वर्ण कर लिया गया था वह वो यही है एतम मग्निम अधिक कर दिया जनासह इसके बारे में टिप्पणकार बड़ा बता रहे जनाशित त्र तीन नंबर टिप्पण देख लीजिएगा आज जैसे न सुख इत्यनेन छंदसी जसो असुक का लौकिदी एक अग्नि को तुम्हारे ही नाम से सारी दुनिया के लोग कहेंगे तो पुनरुक्ति दोष हो गया तो कह सकता है तो पहले बोल चुका ना तुम्हारा नाम होगा क्यों गए तुम्हारे नाम से लोग कहेंगे इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि यह संकेत है कि वो उपेक्षा किया है जिस श्रृंका को माला को त्याग दिया कर्म फल रूप माला को उसने त्याग दिया तो वह यह यश जिस लोक यह लोक का जो यश प्राप्ति है उसका इस लोक में क्या हो गया नाम हो गया ना उसके नाम पर नाच कहते ना मतलब क्या इस लोक का फल आ फल को त्याग दिया और कर्मफल त्यागने का मतलब पार्वती फल को भी त्याग दिया दोनों को जब त्याग दिया तब ये कहते हैं तुम त्याग दो तुम्हारे त्यागने से नहीं होगा तो तब भी तुम्हारे नाम से करेगी। कहेगी क्यूँ कहेगी जब मैं नहीं चाहता मेरा नाम कोई ले कदी इसीलिए कि तुम्हारी द्वारा तो उपासना दुनिया को प्राप्त हो रहा है क्या इससे पहले दुनिया में अग्नि विराट अग्नि उपासना किसी प्राप्ति नहीं हुआ था आज तुम्हारे द्वारा दुनिया को प्राप्त हो रहा है से दुनिया इस बात को कैसे भूलेगी जिसके माध्यम से चीज हमें मिला उसको कैसे भूल जाएंगे इसलिए दुनिया तुम्हारे नाम बार बार ले बात संकेत करने के लिए इसलिए पुनरुप्ति दोष नहीं है नीचे टिप्पण कार्य कह रहे हैं देखिए श्रृंखांत नांगी कृतवान नचिकेता इतने सूचित माला को तो त्याग दिया है यह बात इसे सूचित हो रहा है इति ृकामयी अवाप्त इमेय इन सारे बातों का ध्यान रखकर कह दिया गया है कि तो दोबारा कह रहे हैं यम राज्य नहीं तो कहने की जरूरत तो नहीं तुम्हें तप्त तो अतो न पुनरुक्त दोषाह तुम्हारे द्वारा दुनिया ने प्राप्त की ऐसा दुनिया तुम्हारी याद करती रहेगी बोले तुम चाहो या न चाहो तृतीय वरम न हे न चिकेता अब तुम तीसरे वर्ग को जो है मांग लेना वरो हे चिकेता स्वर्गो यम अग्नि वरम अवर्णिता प्रार्थित तुभ्यम तुम्हारे लिए यह वर मैंने दे दिया है कौन सा जो यह अग्नि के बारे में है वर विषय पूता अग्नि वर वर विषय भूतो अग्निधन है प्रार्थना की थी कौन से वर्ग के द्वारा द्वितीय सो अग्निवरों दत्ता तो प्रसंहार वह अग्नि रूपा जो तुम्हारे द्वितीय वर्ग का विषय है मेरे द्वारा दे दिया गया तुम्हारे लिए यह उक्त का ही उपसंहार स्पष्ट कर दिया गया एक अग्नि तवै नाम न प्रवक्ष्यसो जनात जना एषवरो दत् मैं चतुर्थ तुष्टे अग्नि को तुम्हारी नाम से लोग कहाँ करेंगे कौन जनता जन सामान्य जन लोग तो यह, यह जो चीज़ है वर चौथा वाला मेरे द्वारा कर दिया हुआ है। तुम्हें घबराओ मत कि तुम्हारी तीसरे तो में छीन लिया गया तुम्हारे हाथ से से अपने मर्जी कुछ वरदान दे दिया ऐसा मत सोचना साफ दें व तुम अब मांगो तृतीय वर हमने चीखे तो अदब्त्य मित्राय दिए हुए मैं चुप हो जाऊं अपने अपने और जाऊ दे करके तो मेरे ऋणमान रह जाऊंगा ऋण मुक्त होना चाहता हूं इसे तुम तीसरे वर्षो ला ऋण मुक्त कर देगा हालत खराब हो गई की है? होने बोतर ग्रंथों में संबंध जोड़ रहे हैं जबरदस्त देखिए है। ना विधि प्रच्छेदार्थे ना मंत्र ब्राह्मणे अवगंत यद वरद्वय सूचितम वस्तु न आत्तत्व विषय या था इतनी है सारी के सारी वेद में जो ज्ञान कांड से भिन्न कर्म कांड उपासना कांड में जो बताया गया वस्तु वो इतनी है यह बात दो वरों के द्वारा सूचित कर दिया यद वरद्वय सूचितम वस्तु एकावधि द्वारा सूचित है, है वो वो, इतनी ही कितनी महाराज? कहते हैं, विधि मंत्र और जिनका ऐसे जो मंत्र ब्राह्मण वागो में कहा हुआ जो है वो इतनी है इससे बढ़कर कुछ भी नहीं तो कैसा? ये सब अधिक्रांति मंत्र ब्राह्मण इससे पूर्व में कहा हुआ मंत्र ब्राह्मण भागों के द्वारा सुस्पष्ट विधि और निषेध के माध्यम से जो कुछ भी वस्तु कहा गया है वह दो वरों के द्वारा ही सूचित कर दिया चर्चा हुई है वह कैसी थी वो न आत्म तत्व विषय आत्म तत्व विषय को नहीं था यातात्ज्ञानम आत्म तत्व विषय यथार्थ विज्ञान अभी चर्चा ही नहीं हुई है विज्ञानम लच यथार्थ विज्ञान मंत्रेणा कृतकृत लाभ और यथार्थ विज्ञान के बिना कृतकृत्य भी हो नहीं सकती कौन कृत करती हो सकता है बिना यथार्थ विज्ञान के व्यक्ति कोई भी कृतकृत्य नहीं होता जब तक जानना चाह रहा है उसको सम्यक प्रकार से पूर्ण रूप में जब तक नहीं जानेगा तब तो व्यक्ति कोई भी संतुष्ट होता ही नहीं आम लोग में भी किसी भी विषय का ले उसका पीछे पड़ा रहेगा नहीं तो लगा रहेगा उसका पीछे हम लोग भी देखते हैं कई बार कोई शब्दार्थ ढूंढ रहे हैं तो लगे रहेंगे जब तक तो मिलेगा नहीं छोड़ेंगे नहीं एक कोश देखो देखो वो पुस्तक पढ़ो तो इधर छोड़ो उधर छोड़ो, हद हाथ चढ़ना भी उतरना पड़ता है ढूंढते रहना पड़ जाता अब ऐसे एक लक्षण ढूंढ रहा था बार बार आप जो कहते थे वो अधा आप कहते थे वो ढूंढ लिया सत्तास्पूर्ति हाँ अर्ध आधम वादा है वो सत्तास्पूर्ति प्रदायक चैतन्यम अधिष्ठान लक्षण सत्तास्फूर्ति प्रदान चेतनत्तम अधिष्ठान विलक्षण है अधिष्ठान इस बात पूर्ति से क्या हो गया क्रिया चेतन उसका ऐसा देने वाला चेतन का नाम अधिष्ठान है सत्ता और स्फूर्ति को देने वाला जो चेतन है वो अधिष्ठान है। चेतनी सत्ता माने सत्ता ही है जो जानते सभी स्फूर्ति क्रिया प्रदान करना क्रिया प्रदान करने से उत्पत्ति होती कोई भी चीज इसलिए अधिष्ठान क्यों कहते हैं रजत रूपी, रजत उत्पत्ति भी क्रिया दिया उसने सत्ता भी दी और रजतोत्पत्ति क्रिया को भी संपादन किया इसलिए उस चिन्ह चैतन्य को चैतन्यम का, इसे कंप्लीट हम चैतन्यम, सत्तास्वतन तो इसलिए समझ में आए मेरे को मुझे लगा कि आधार और अधिष्ठान भेद वेदांत में क्या है एक बार बहुत चर्चा हुई और उसको हमने कहीं लिख रखा था वो डायरी ढूंढते ढूंढते मिल गया और आधार और अधान का फर्क उसमें था उसमें चीज अधिष्ठान के कई लक्षण और अत्यंत गौण लक्षण थर्ड क्लास लक्षणों में से यह लक्षण वेदांत मत में वे अधिष्ठान का प्रमुख तीन लक्षण बनाया गया उनमें से तीसरा लक्षण है अत्यंत गौण जो सत्ता स्पूर्ति प्रदा प्रचेत्र अधिष्ठानतम तीसरी कोटि का लक्षण और ये वेदांत का मुख्य लक्षण है लगा अधिष्ठान गौण लक्षण अलग चीज है अत्यंत गौण लक्षण चीज यह होता कि जब तक नहीं होता तब तो तक आदमी छोड़ता नहीं याथात विज्ञान की प्राप्ति होने तक आदमी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता इस तरह से यहां पर भी हाल है उस या तत्त विज्ञान के लिए नचिकेता का अगला प्रश्न है भूमिका अध्यस्ताधिकरणत्तम अधिष्ठान ये मुख्य लक्षण है अध्यस्ताधिकरणत्म अधिष्ठान अशेष आरोप्यं आरोप्य भाषा तत्न अशेष आरोप्यं आरोप्य भाषा तत्ष्ठान दूसरा लक्षण यशेष आरोप्य आरोप्यचित्री अशेष आरोप्यं भाषते तदिष्ठान एक और लक्षण है वो भी लिख लीजिए कार्याधारा स्व बुद्धि स्व अधिष्ठान उस अधिष्ठान बुद्धि मन ज्ञान के द्वारा बाध्य कार्याम अधिष्ठान इसलिए महत्व नहीं इस लक्षण में आधार शब्द आ गया मैं तो अनदर्शन आधार और अधिष्टान्तों में भिन्न भिन्न चीज है इसलिए ये अत्यंत गौण है ये तीसरा जो बताया इससे तीसरा वो है जो सत्तास्पूर्ति प्रदात चेतन तो, अधिष्ठान्तम तो, तीसरे लक्षण है जो चौथी है ये आधार शब्द में आ जाना चाहे इसकी उपेक्षा कर दिया लोगों ने क्योंकि आधार शब्द घटित नहीं होनी चाहिए लक्षण को कि आधार अलग चीज है अधिष्ठान अलग चीज है अब आधार के लक्षणों को बिल्कुल स्वाभिन्न स्वाभिन्न संसृष्टतया स्विन्न संसृष्टतया प्रतिमा आधारत्व प्रतीयमान घटेगा देखो स्व हो गया रजत उस रजत क्या है अपने से भिन्न और उसी रजत में है, शुक्ति में संस्कृत है संस्कृत प्रतीयमान है वो अतएव इधम शब्दोधी शुक्ति क्या हो गया आधार है और इधम आवचन चैतन्य अधिष्ठान शुक्ति आधार है और शुक्तिवचन चैतन्य अधिष्ठान दूसरे तो लक्षण इदम। आधार का विषय हो गया इदम् इदचन जो चैतन्यवचं चेतन्य शुक्रव चेतन नहीं चैतन्य अभिन्नतया प्रतीतत्व आधार अध्यस्थ है रजत उसके साथ अभिन्न रूपेण प्रतीत कौन हो रहा है रजत के साथ अभेद साम्राज्य अभेदेन प्रतीत कौन हुआ वह इधम को कदम आधार से लेंगे तो आधा। पहले में वस्तु का ही आधार बन जाता है दूसरे में तो वस्तु का सामान्यंशन चेतन को आधार ये तो लक्षण राजस्थान में अंतर है तो वही हाल है इस नचिकेता का भी वह संतुष्ट नहीं है केवल यह लोक के साधन परलोक के साधनों को जान करके खनोर उपासना को जान करके संतुष्ट नहीं हो सकती अतः इसलिए विधि प्रच्छेदार्थ विशेष आत्मनि क्रियाकारलाध्याणलक्षण क्रिया से स्वाभाविक संसारबीज सेवृत्ता तद्विपरी ब्रह्मत्म विज्ञान क्रियाकारून्यम आत्यंतिश्रेयस प्रयोजन वक्त उत्तरो ग्रंथ आरभ्य अतः इसलिए आत्मज्ञान से कृति क्यों हो जाएगी प्रश्न पूछते ना आपने कहा आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति कृतकृत नहीं हो सकता है आत्म तत्व तो ज्ञान और उसके बिना व्यक्ति कृतकृत नहीं होता क्यों नहीं कृतकृत होता है मोक्ष पा सकता है आत्मविज्ञान से अन्य जितने विज्ञान है वैसा बंधन के कारणों में से उनसे कृतकृत नहीं हो सकता है आत्मज्ञान से ही कृतकृत्य होगा क्योंकि अन्य कैसे है विधि प्रचेदार्थ विषय विधि और प्रति इनका जो अर्थ कथित जो पदार्थ विषय का जितना भी विज्ञान है वह सब विषय कहां है वो आत्मनी अध्यारोपितस्य आत्मा में अध्यार। विधि प्रतिष्छेद का जितना विषय है वह सब कहा है आत्मा में अध्याय